प्रश्नोत्तर दीप माला ईश्वर तत्व जिज्ञासा कण कण में भगवान है अथवा प्रत्येक कण भगवान है इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है समाधान अपने अपनी दृष्टि से दोनों बातें ठीक है विचार करो कपड़े में सूत है अथवा सूत ही कपड़ा है यदि कहो कपड़े में सूत है तो सूत का नाम ही तो कपड़ा है तब क्या कपड़ा पहले बन जाएगा फिर सूत उसमें घुसेगा यह तो संभव नहीं है इसी प्रकार यहाँ समझ लो ये कण कण पहले बन गए फिर बाद में भगवान इनमें घुसा ऐसी बात नहीं है एक दृष्टि से कहो तो कण कण में भगवान है जैसे कपड़े में सूत है दूसरी दृष्टि से कहो तो जैसे कपड़ा सूत ही है इसी प्रकार कण कण भगवान ही है कहने मात्र का भेद है समझ में कोई भेद नहीं है जिज्ञासा वेदांत और आगम के ग्रंथों में परमात्मा अथवा को सर्वशक्तिमान कहा गया है क्या उनकी शक्ति की सत्ता उनसे पृथक रहती है समाधान हम लोगों को सृष्टि प्रत्यक्ष दिख रही है इसे मिथ्या कहने पर भी इसकी उत्पत्ति का कुछ समाधान तो ढूंढना ही पड़ता है क्योंकि ब्रह्म या शिव तो निर्विकार है इसलिए उस तत्व में शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है शक्ति हमेशा कार्यान्ुमेय होती है इसलिए परम शिव अवस्था में शक्ति को नहीं कह सकते परंतु सृष्टि दशा में उसे मानना पड़ता है उसी परम शिव तत्व को आप शक्ति दृष्टि में कहें तो शिव कह दीजिए और शक्तिमान दृष्टि से कहें तो शिव कह दीजिए कोई अंतर नहीं आता शक्तिमान से अलग करके शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है पर शिव रूप से शक्ति सत्य है यही विचार कीजिए आपके अंदर जो वक्तृत्व शक्ति है वह सत्य है अथवा मिथ्या हमें यही इस बात को समझना चाहिए प्रत्येक विचार का अनुभव में पर्यवसान करना चाहिए केवल तर्क में नहीं आपके अंदर वक्तृत्व शक्ति है पर जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक उस शक्ति को कोई नहीं जान सकता जब आप चुप हैं तब भी वह शक्ति है परंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं है आप बोलेंगे तो वह शक्ति उद्भूत मालूम होगी आप चुप हो जाएंगे तो शक्ति तिरोहित मालूम पड़ेगी वह शक्ति आपसे भिन्न है या अभिन्न स्वयं विचार कर लीजिए उसको आपसे भिन्न नहीं कह सकते अर्थात वह आपसे अभिन्न ही है इसलिए कहना पड़ता है कि शिव रूप से वह शक्ति सत्य है जब हम अद्वैत वेदांत के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच कठोपनिषद यद्रेश्य यह तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम गुंडकनिषद आदि श्रुतियों का विचार करते हैं तो वहां शिष्ट की चर्चा नहीं है वहां तो संपूर्ण प्रपंच के निषेध के द्वारा निर्विशेष तत्व को कहा जा रहा है उस तत्व में शक्ति मानने पर वह निर्विशेष नहीं रहेगा इसलिए वहां शक्ति की कल्पना नहीं की जाती जिज्ञासा शिव जी को मृगधर क्यों कहते हैं समाधान शिवजी की कई मूर्तियों में देखा जाता है कि उन्होंने एक हाथ में मृग को पकड़ रखा है इसलिए उसका नाम मृगधर पड़ गया मृग एक प्रतीक है शब्दकोशों में मृग शब्द यज्ञ और मन अर्थों में भी आता है मन बहुत चंचल है दुनिया भर में भागता रहता है पर शिवजी ने उसे हाथ से धारण कर रखा है अर्थात वस में कर रखा है यज्ञ यागादि को भी उन्होंने लोक मंगल के लिए धारण किया है जितने भी यज्ञ हैं उनके स्वामी शिव जी ही हैं सभी यज्ञों से उनका ही पूजन होता है और यज्ञों का फल भी वही देते हैं अथवा मन उपाधि वाला जीव ही मृग है उस जीव रूपी मृग को शिव अपने वश में, में, में रखते हैं इसीलिए उसका नाम पशुपति है मृगरूप जीव ही पशु हैं शिव उसे हाथ में लिए रहते हैं वश में रखते हैं जब वे कृपा करें तो छोड़ देंगे मुक्त कर देंगे